का लगाना एक अपराध है यह धर्म क्षेत्र से कोई व्यक्ति खा है तो अपने संस्थानों में यह नहीं होना चाहिए कि पच्चीस रुपए की थाली है पचास रुपए की थाली है वहां निःशुल्क भंडारे होना चाहिए मेरे आश्रम में भी जब बचपन से युवा अवस्था में आया जब मैं अपने तो कोई अगर घर में मेरे आके भोजन करता था उस दिन मुझे सबसे ज्यादा तृप्त मिलती थी और जब से मैंने आश्रम की स्थापना कर रखी है अखंड माँ का भंडारा वहां चलता है जो भी आज स्थितियां सामर्थ्य है वहां कोई भी आए निःशुल्क भोजन रहता है निःशुल्क छाइने की व्यवस्था रहती है वहां निर्माण कार्यों को थोड़ा गति अवश्य आगे दी जाएगी तो धर्माचार धर्म होना चाहिए दूसरों को धर्म की क्रियाएं सिखाएंगे उनके घर में उनके दरवाजे पे मंदिरों में ऐसे संस्थानों में लोग जाएं, वहां थालियों का पैसा लेकर के भोजन कराया जाए तो जब पहले ही हम यम नियमों के बीच नहीं फंसे हुए हैं यम नियमों का अपने अंदर हमने नहीं धारण किया तो हमारे अंदर भटकाओ निश्चित रूप से आया उस तो भटकाओ से कहीं कही ना कहीं हमें हटना पड़ेगा हमें सुधार करना पड़ेगा हमें सोचना पड़ेगा मैंने कहता आह्वान करता हूँ सभी लोग समाज के लिए कार्य कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर, मगर कुछ अच्छा पीछे बहुत कुछ गलत हो जाता है और गलत से समाज का हित नहीं होगा क्रियाएं धीरे धीरे चले न्यू धीरे धीरे चले नहीं जिस तरह हमारा धर्म कथावाचकों ने बर्बाद बदनाम करके रख दिया रास रंग में कथाओं में कहानियों में एक भगवान की भगवत कथा तो दो चार लाइन होगी आधे घंटे घंटे न मालूम किन किन चीजों का चिंतन देते चले जाएंगे या तो चेतनात्मक चिंतन दो या विचारात्मक चिंतन दो या तो भागवत की कथा ही में कहो और भागवत की कथा करने का अगर लाभ मिलता तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए जिस तरह सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते मर गए होंगे मगर सत्यनारायण भगवान के दर्शन न किए होंगे मगर हमारे पहले के इस तरह के थे ब्राह्मण थे तपस्वी थे शोध करते थे तपस्यात्मक जीवन जीते थे मगर परंपरागत घर कमा करके क्यों कथा सुनाना घर बन गया पैसा बन गया उस पैसे ने समाज को इन सभी परंपराओं को नष्ट करके रख दिया आवश्यकता है फिर जागृत होने की आवश्यकता है फिर विचारात्मक चिंतन लेकर के अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा पर विश्वास करते हैं तो सत्यनारायण भगवान पर पहले विश्वास करें और सत्यनारायण के दर्शन हमें किस प्रकार होंगे अगर हम दूसरों के कहते हैं भगवान के कथा तुम्हें दर्शन हो जाएंगे तो क्या हमें कभी पहले दर्शन मिले और हमें दर्शन नहीं मिले तो हमारा धर्म भी नहीं कहता हमारा कर्म भी नहीं कहता कि कि हम समाज को कहें कि भगवान सतनानिक कथा सुनने से तुम्हें भगवान कल्याण हो जाएगा अगर मेरे द्वारा कहा जा रहा है तो आपके जीवन में परिवर्तन डालने की क्षमता रखता हूं इसलिए मैंने बारह कहा चुनौती को कहने मात्र किसी तरह के समाज दो समाज के बीच चला करके रखे मीडिया के लिए, के लिए कह रहा हूं बुद्धिजी वर्ग के लिए कह रहा हूं मगर एक बार ही ऐसा आयोजन करें बार बार तरह मेरा 10-15 साल आने को जगहों पे नहीं किया गया गुरु जी ऐसा कार्य कर दे गुरु जी ऐसा गुरु जी ऐसा कर दिया जाएगा सैकड़ों जगहों पर लाभ मैंने दिया जीवन दान दिया असाध फ लोगों में केवल अपने स्पर्श करने मात्र उनको लाभ दे दिया मगर वही चीज होता है कि लाभ मिल गया बदलाव हो गया अब एक परीक्षण के लिए कुछ समय पहले यहां मीडिया के भी कुछ दिल्ली से सदस्य बैठे हुए हैं लाभ देने में फंकोच नहीं कर रहा अगर मुझे लगता है कि समाज के लिए शायद वो कहीं हितकारी हो जाएंगे दिल्ली के कुछ मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए सारा ग्रुप के कुछ सदस्य थे उन्होंने मेरे सामने रखा कार्य व्यक्ति विशेष का इसलिए उस क्षेत्र में चिंता नहीं देना चाहूंगा कुछ दो चार दफ ने मिलकर एक कार्य कहा कि गुरु यदि ऐसा कार्य हो जाए तो एक प्रवाह यहाँ फैला देंगे हम अगर हमें जब सत्य का अहसास हो जाएगा तो हम बहुत एक सहयोगी बनेंगे और समाज में जनचेतना फैलाने बहुत बड़े सहायक हो जाएंगे कार्य प्रकार के रखे मेरे द्वारा मैंने उन्होंने एक कार्य का ऐसा हो सकता है मैंने, मैं मिले। तो मैंने बताया भी कार प्रकार से इतने दिनों में होगा वो कार्य एक अलग इसलिए यहाँ पर नाम है किसी व्यक्ति विषय से जुड़ा है उचित नहीं पहुंचता मगर यदि शोध करने वाले कोई जानना चाहते हैं तो सारा गुण के यहाँ पर अनेकों लोग बैठे हुए हैं प्रतीक बैठे हैं रणविजय सिंह बैठे हुए हैं कुणाल बैठे हैं अजय अवस्थी वहीं से जो इन लोगों ने उस बात को रखा था अजय परिचित हैं इन समस्त लोगों ने मेरे मैंने कहा था, जितने दिन के अंदर हो जाएगा, जिस तरह से होगा उसी प्रक्रिया के तहत वह कार्य हुआ आज आए हैं इतना संस्कार लाभ कहीं ना कहे खींच करके इस पर आए मगर मैंने बार बार कहा कि कई बार लाभ मिलने के बाद दिखाए जो चिंतन हमारे अंदर करना चाहिए हमें एकदम से आज देखा बहुत भावुक हो गए और जो भी जाता है फिर तो लावों से तक अगर हम अपने लेंगे, तो कभी मार्ग में नहीं पाएंगे समझते हो तो सत्य ओर बढ़ने का प्रयास करो मैं नहीं था, तुम मेरी दस कदम बढ़ो मैं जिस तरफ दस कदम बढ़ाना चाहता हूं उधर बढ़ो समाज का कल्याण करो समाज का हित करो जन चेतना फैलाने में अगर तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य तो उसका सदुपयोग करो अगर सदपयोग नहीं कर पाते तो मैंने कहा करोड़ों रुपए हो मैं पैर से ठोकर मारता हूं हृदय में मेरे सभी लोगों का स्वागत है सभी लोगों का आवाहन करता हूं मगर मेरी विचारधारा के आधार पर तुम्हें चलना पड़ेगा कोई भी मैं तुम्हारी विचारधारा के आधार पर नहीं चल सकता तुम्हारी विचारधारा के आधार पर तभी चलूंगा क्योंकि मैं धर्म क्षेत्र पर खड़ा हूं कि जब तुम मुझे बड़ी कोई ऐसी बात स्थापित करके रख दो कि हम फला से जुड़े हैं फला मार्गदर्शक जुड़े हैं उस क्षेत्र से हमें सही सत्यता को ज्यादा इस से ज्यादा हासिल कर सकते हैं एक रास्ता मिल रहा है धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है पेट तो कुत्ता भी अपना भर लेता है पेट भरना है तो जीवन आंकलन करो हमारा जीवन कितने दिनों का है कितने साल का हम जीवन, जीवन जी सकेंगे और क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे कुछ बिंदु रहते हैं जिन पर कभी सुबह शाम बैठकर विचार करो आपके लड़के भूखों मर जाए वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा कम से कम या न्याय या अधर्म से अपने आप को रोग जरूर लगाने का प्रयास करो सुदामा का जीवन जीने का प्रयास करो उसमें भटको मत सुदामा ज्ञानवान था सामर्थवान था सुदामा दरिद्र नहीं था सकता कथावाचक कहते सुदामा दरिद्र सुदामा का चिंतन देते रहते हैं उस काल में सुदामा एक योग धर्मवान निष्ठावान ब्राह्मण था जो अपने धर्म कर्म पर विश्वास रखता था वो चाहता उस समय अनेक ऐसे राजा महाराजा थे जिनकी शरण कह लेता तो करोड़ों अरबों रुपए उसको मिलता चला जाता मगर वो गरीबी का जीवन जीता था फटे हालों का जीवन जीता था मगर अनी से समझौता नहीं करता था और उसका फल परिणाम क्या हुआ भाई? इसमें आप जानते हैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ वो है वह सब कुछ वैभव मिल गया जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी तो कर्म का फल मिलता है सत्कर्म करेंगे अच्छे फल पाएंगे कुकर्म करेंगे गलत फल पाएंगे आते समाज को भटकने की जरूरत नहीं सिर्फ सबसे पहले अपने आप को पहचानो अपने आप को शोधन करो जिस तरह बाहर के संसाधनों का उपयोग करो घर का उसी तरह अपने अंदर का अध्ययन करना सीखो कि क्या कारण है कि हम अपने अंदर की आवाज नहीं फिर पा रहे क्या कारण है कि जब हमारे मुनियों ने शोध करके हजारों हजारों वर्ष की उम्र, उम्र तक शोध करते रहे और अपने शरीर बताया कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी बैठा है हमारे अंदर कारण शरीर भी बैठा हुआ है हमारे अंदर वो चेतना तत्व भी बैठा है कि जिसकी सानिध हम प्राप्त कर ले तो करोड़ों अरबों का वैभव पैर ठोकर मार देने के बराबर हो जाता है क्योंकि जो भी शांति आनंद तृप्ति उस बिंदु पर स्पर्श करने मात्र से मिल जाती है वो बाहर नहीं मिल सकती और मैं उसी बिंदु की तरफ आप लोगों को ले जाने के रास्ते बता रहा हूं कि जब बैठे तो आप ध्यान में बैठे अपने आज्ञा चक्र में केवल आपको कुछ ना आता हो पूजा पाठ आता हो कोई कर्म ना आता हो केवल शुद्धता से बैठ जाएं, कोई भी आपके कफे वस्तु ना हो ढीला पर हो कहीं हल्का सा चैतन बैठे मेरुदंड को सीधा रखे और अज्ञा चक्र पर केवल मन को एकाग्र करे शून्य कहते सभी तो लोग होंगे आकाश का गुण शब्द है यह है और जब हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर ये शब्द हमारे कुछ कार्य नहीं आते ये वेद पुराण हमारे कुछ कार्य नहीं आते शब्द विलुप्त तो हो जाते हैं सत्य यही मगरू धर्माचार्यों को ज्ञान ही नहीं इस बात का कि जब हम गहराई में सुनवत ले जाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारे जो मंत्र बोल रहे हैं वह मंत्रों के शब्द भी समाप्त होने लगते हैं और जब वास्तव में धीरे धीरे करके हम सुनवत ले जाए हमारे स्थूल का भान हमका भूलने लग जाए हमें कुछ दिखाई दे दिखाई दे तभी हम से अदृश्य को देख पाएंगे अदृश्य आपके मंत्र कार्य नहीं आते मगर अदृश्य पहुंचने के लिए पीढ़ी यही है मंत्र यही है साधना यही है वेद पुराणों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है जिस तरह नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है इस तरह अंतर काल का ज्ञान धर्म का ज्ञान देवी देवताओं का ज्ञान हमें बाहर से जरूर मिलता है हम मंत्रों का जब सहारा लेते हैं तो हमारे अंदर चेतना तिरंगे पैदा होती है शब्द कोई निरर्थक नहीं एक एक मंत्रों की रचना ऋषि ने शोध करके की है कि उसका मानसिक उच्चारण भी करके तो हमारे अंदर तरंगे पैदा होती हैं, मगर वही कि अगर हम उनमें ही लिप्त रह जाएंगे तरंगे ही क्योंकि तो बस तरंगे हमारा हित कर देंगे तो कुछ नहीं होगा तरंगों को कहा प्रवेश कराना है और किस तरह से उपयोग करना हो तबियो का जब हमारे अंदर एक ज्ञान हो कि इनको हमको उपयोग वही तक लेना है जहां तक है समाधि की समाधि तो जीवन की शून्यता है पूर्णता है जन्म होता है जब हम शून्य तो में चले जाते हैं अपने आप को शांत एकाग्र स्थिर कर लेते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हरकत करने लगता है हमारी सूक्ष्म शक्तियां जागृत रहोगी हमारे प्राणवायु जागृत होने लगती है और वह प्राण हमें करती चली जाती है हमें लाभान्वित करने लगती है हमें आनंदित करने लगती है हमें देने लगती है और वही प्रक्रिया बार-बार मंत्र जब बार बार जाप करें ध्यान साधना करें योग करें पाठ पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करने बाद कुछ समय ध्यान में केवल की ये आदर्श दृश्य जो हमको दिखाई दे रहा है चूंकि अगर देवी देवता तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है चूंकि पड़े आदर्श में है तो हमको से परे अदृश्य संबंध स्थापित करना पड़ेगा और संबंध स्थापित करने के लिए मेरे अंदर आपके अंदर सब क्रियाएं क्रियाएंता ने भर रखी है तो हमें का कि आप अपने आप को सुनवत ले जाओ सुन में ले जाने की क्रियाएं सीखो और जब सुन में ले जाए का चित्र है अगले जो नवरात्र का शुरू होगा उसमें जरूर दूंगा क्योंकि चाहूंगा तो चिंतन कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे कि जब आप सुनो ले जाएंगे तो चेतना तरंगें आपके अंदर बैठेंगी जागृत होंगी और आपको चेतना का संचार होगा आनंद मिलेगी तृप्त मिलेगी आनंद मिलेगा और वहीं पे सूक्ष्म शरीर जागृत होने की क्रियाएं होती तब आपको अनुभूति होगी अगर एक बार भी अगर किसी व्यक्ति ने उस सूक्ष्म शरीर का स्पर्श प्राप्त कर लिया तभी वह कह उठेगा सत्य मैंने देखा उसके पहले वो भ्रमित रहता है भी लगता है धर्म सत्य है कि अधर्म सत्य है बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया महावीर जो महावीर जब बने उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया था मगर उसके आगे परंपरा उन धर्मों को मानती है मगर उनका आचरण नहीं कर पाती कि हम तपस्वी बन सके उस रास्ते बढ़ सके क्षण आप, आप सत्य को एक बार एक बार झलक देख लोगे तो पति पत्नी वैभव यह सब उसके सामने तुक्ष नजर आने लगेगा संबंध भले स्थापित करके रखो मगर उतना कि जहां तुम्हारे अंदर का मन हर वे होगा एक पल में अंदर गए कि हमारे सभी संबंध कटा हमें लिए उससे ज्यादा तर्क नहीं तभी वास्तव में तर... नहीं बड़े बड़े धर्माचार बड़े बड़े योगाचार आग बूद करके प्रभो प्रभो गीत गाने लगे हम सबसे बड़े देशभक्त हैं अरे देशभक्ति देख रहा हूँ तो, तो बार्डर जो सेना हमारी लगी है बार्डर में उससे पूछो देशभक्ति क्या होती है जो सीने में गोलियां खाते है केवल भजन गा लेने से गीत गा से कोई राष्ट्र भक्त नहीं बन जाता राष्ट्र भक्त करने के लिए राष्ट्र के लिए त्याग करना पड़ता है और त्याग करने के लिए समाज सेवाओं में लगे सिर शुल्क लगाना बंद करे देशभक्ति देख रहा हूं मैंने कहा उन्हीं सैनिकों को हमारे देखे। जो हफ्ते हफ्ते गोलियां खाते हैं फिर भी आगे बढ़ते चले जाते हैं और बेदनाओं का जीवन जीवन जीते सत्य स्वयं इतना भटक जाते हैं उनकी तरफ याद नहीं करना चाहते आज हमें जो आजादी मिली है उसके पीछे कितने लोगों ने किस स्तर का संघर्ष होगा हम आज अपने घर पर कुछ समय का त्याग नहीं कर पाते अपनी पत्नी और बच्चों का अपने वैभव का लोगों ने किस तरह की यात्राओं को, को वो हमारे गीत गीतने मात्र से नहीं होगा किस तरह की यात्राएं दी गई होंगी उन यात्राओं को सोचने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है क्योंकि चूंकि मैं रोमांचित आह्वान कर रहा हूं उनके अंदर क्या किन कष्टों को सहायता हुई उनके अंदर चेतना का संचार था हफ्ते हफ्ते फांपी पर झूल गए केवल तो अपना नाम कमाने के लिए नहीं अपना धन दौलत कमाने के लिए नहीं उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे घर को तो वैभव से भर दोगे उसी आजाद हिंदुस्तान में आज हम फिर गुलामी को और बढ़ रहे हैं अपराध तंत्र बढ़ रहा है हम अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं समाज में कह रहे हाथ उठाकर के फोटो खिंचाओ गरीबी मिट जाएगी फोटो खिंचा लो फोटो खिंचाकर हमारे पास भेज दो अरे गरीबी मिटानी हो तो त्याग का जीवन जियो गरीबों के ऊपर आंख उठाकर गरीबों की ओर देखो जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसका उसको लुटाने का प्रयास करो गरीबी तब मिटेगी हाथ उठाकर कर फोटो खिंचा रहे मिलेगी तो सत्ता हो चाहे संयुक्त राष्ट्र की संस्था हो चाहे हमारे बड़े बड़े योगाचार्य हो उस दिन हाथ उठाओ फोटो खिंचाओ फिर उसके बाद भूल जाते हैं समाज का कल्याण समाज का हित किस प्रकार होगा उधर बढ़ो यदि नहीं बढ़ोगे तो ये राज की चेतावनी है कि एक दिन तुम्हें धूल में मिला मिलाकर अवसर रख देगा समाज तुम्हारा इतना अनादर करेगा कि तुम्हें बैठने के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे बड़े बड़े संस्थान धूल में मिल जाएंगे आज वही हो रहा बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जिन्होंने समाज का शोषण किया आज वहां देखो कोई दीप जलाने वाला नहीं होगा उनके घरों में जहाँ पर लोग जूते पहन कर दिए जाते थे गरीबों को घर के चौकट के अंदर नहीं आने दिया जाता था आज, आज वहां पर देखो सैनिकों के बूटों की चापे सुनाई देती हैं, सैनिकों है। की छावनिया बनी पड़ी हैं। भगवान की जय। वही हफ्ते तो तुम्हारा भी होगा और वह हफ्तों में अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो देखो उन कि उन्होंने जहां पर भी आश्रम बना रखा था अगर वहां खंडहर भी होगा तो वहां कोई लोग जाते तो उन्हें शांति मिलती है तप्त मिलती है संतोष मिलता है अतः धर्म की रक्षा करना है तो धर्म को धर्म के स्वरूप में स्थापित करो जीवन का एक पल का जीवन जियो मगर वास्तव में धर्म पे खड़े होकर के जीवन जियो अंत है उतार दो भव्य वस्त्रों को उतार दो यह आडम्बर को अंत था समाज एक ने एक दिन उतार करके निश्चित फेंकेगा और अगर किसी बात सामर्थ्य तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें एक बार एक प्रकार के दो कार लाकर रखें समस्त धर्माचार्य एक तरफ हो जाए मैं अकेले कल महाश्व्य को लेकर बैठूंगा और देखें जितने समय वह कार्य कर पाते हैं उससे या उससे कम समय में वह कार्य करके दिखा देता हूं भगवान ने की जाए या फिर दूसरा विज्ञान के कफोटे में कसे समाज का हित तभी हो पाएगा भटकाते रहेंगे कहेंगे कुछ करेंगे कुछ जीवन में त्याग नाम की चीज नहीं कोई कह रहा है मैं दो वस्त्र पहनता हूं अरे दो वस्त्रों में जितना लगता हूँ उससे भी कम वस्त्र मैं पहनता हूं चूंकि उसमें हो सकता है दो कुर्ते सिल जाएंगे चाहे ठंडी हो बरसात हो गर्मी हो चौबीस घंटे में भी हो मगर वस्त्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता अरे इतना वो बहुत चार पहन लो बीस पहन लो कर्म वाहनों का जीवन जो जीव। दान के पैसे पर अपने पेट मत पालो दान के पैसे पर अपने कपड़े मत पहनो अगर कर्म पक्ष को बेहो कोई ब्यो क्यूंकि मैंने बार बार कहा मैं अपने जीवन में जब साधना करता था तेरह चौदह वर्ष की अवस्था में मेरे परिवार का भी नहीं रखा कुछ न कुछ ऐसे को जोड़ के रखता जिसे इतनी आयकर लेता था कि अपनी साधनाएं अपने पैसे के बल पर कर सकू उसके बाद लगातार रास्ते हुए मुझसे जुड़े लोग मेरे बड़े भाई भी मेरे दीक्षा प्राप्त शिव है मेरे जो मित्र और दोस्तों खेला करते थे वो आज मेरे शिफ्य मेरे साथ जो व्यवसाय क्षेत्र में रहते थे वो आज मेरे क्योंकि उन क्षेत्रों में खड़े होने पर बाद भी उन्होंने समझा है वो लोग यहाँ भी मौजूद है आप चाहते मेरे दोस्तों से मिल सकते है मेरे परिचितों से मिल सकते हैं मेरे ग्राम से मिल सकते है मैं जो कहता था तब भी वही जीवन जीता तब भी मेरे वही विचार थे मैं एक पल भी बेकार नहीं गंवाता था अब आज भी एक पल बेकार नहीं गवाता। तुम भी उसी शरण में जाओ उसी शरण का तात्पर्य अपने की शरण में जाओ और मां की शरण में जाओ रास्ते तय करो तुम्हें भी शांति मिलेगी तुम्हें भी तृप्ति मिलेगा तुम्हें भी संतोष मिलेगा यह तीन दिन जो यहां मिलेगी इस पंडाल में आप लोग जितना मंत्र साधना कर जितना ध्यान साधना कर तुम्हें उसका कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा जो का जब मैं एकांत नहीं रहता हूं तो भी यही के प्रत्येक चेतना तरंगों का अपना तो समाज जो नहीं है ना समाज वो ज्ञान दे पाए मगर तो धीरे धीरे समाज में ऐसे लोग जरूर बढ़ेंगे आगे की कभी ना कभी उनके अपने सूक्ष्म का एहसास होगा और मैं आह्वान करता हूँ कि बी एम ए की डिग्रिया प्राप्त करने में इतना समय लगता है चूंकि मेरे पास अभी संसाधन नहीं है मगर मैं जो कहू उन व्यवस्थाओं को अपने व्यवस्थाओं से उपलब्ध करा ले मुझे न दे ज्ञान मेरा होगा मैं वो कर केवल सात साल पूर्ण साधना सत्रह अठारह घंटे साधना में जीवन व्यतीत करें त्याग में जीवन व्यतीत करें तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं उनका शरीर जागृत करके न उनको दिखा सका उनको एहसास न करा सका आध्यात्मिक तो जीवन छोड़ दूंगा तो ललक तो पैदा करो गृहस्थ नहीं मिलता धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा समय लग सकता है किसी को एक जन्म के अंदर का एहसास हो सकता है, किसी को दो जन्म लग सकता है किसी को चार जन्म लग सकता है क्योंकि जितनी चेतन होगी बचपन के जन्म लेते ही हमारा वो वैभव हमारे साथ होगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार उन्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समझते लोगों को माते की दरबार